राइट टू रिकॉल तो राइट टू रिकॉल की बात भारत में नई नहीं, नहीं है सबसे पहले राइट टू रिकॉल की बात की सबसे पहले नहीं पर 85 साल पहले 1925 में महात्मा चंद्रशेखर आजाद महात्मा चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सानियाल ने कहा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें राइट टू रिकॉल होगा क्योंकि यदि राइट टू रिकॉल नहीं हुआ तो इलेक्शन एक मजाक बनकर रह जाएगा ये महात्मा चंद्रशेखर आजाद और उनके गुरु महात्मा सचिंद्रनाथ सानियाल ने यह बात 1925 में गई थी आज से पचासी वर्ष पहले और उससे पहले राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट दिया था स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने अपने पुस्तक सत्याठ प्रकाश में पॉलिटिक्स के ऊपर जो सत्यारकाश का चैप्टर है चैप्टर उसके पहले ही पे लिखा है, पहले ही ही पे पे लिखा लिखा है है पढ़ने कि राजा होना चाहिए और यदि राजा न हुआ तो जैसे पशु पशु छोटे पशु को खा जाते हैं वैसे वह राजा प्रजा को लूट लेगा और इस तरह से राज्य का नाश होगा प्रजा कमजोर हो जाएगी राज्य का नाश होगा ये बात दयानंदन सरस्वती जी ने 1870 में जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तब कही थी